परमात्मा की सृष्टि की रचनाकार की शुरुआत जिस टलकार से हुई उसी को हम रमनाथ तथा ओंकार कहते हैं तो नाद विश्व में फैला वो नाद पवित्रता सबसे प्रथम परमात्मा में परमात्मा ने इस सृष्टि में पवित्र, पवित्रता का संचारण किया सर्व वातावरण को पवित्र कर दिया पहले उन्होंने पुनीत किया जो चैतन्य स्वरूप आज भी आप लोगों को जाना जाता है आप जान सकते हैं उसे महसूस कर सकते हैं उसकी प्रचिति आपको मिल सकती है वही ओंकार आज चैतन्य स्वरूप आपको भी पवित्र कर रहा श्री गणेश की पूजा हर पूजा में हम लोग करते हैं और आज तो उन्हीं की पूजा का बड़ा भाई आप लोगों ने आयोजन किया है लेकिन जब हम किसी चीज की पूजा करते हैं तो उनमें बहुत सारी विविध स्वरूप भी मांगे होती हैं। कुछ लोग होते हैं कामार्थी होते हैं कुछ लोग पैसा मांगते हैं कुछ लोग कहते हैं हमारा कार्य ठिक्स हो जाए कुछ कहते हैं कि हमारी दुनिया में बड़ी शोहरत हो जाए बहुत हमें फेम मिल जाए सब दूर हमें बड़ा मान मिले कोई कहता है कि हमारी नौकरी अच्छे से चली तो अच्छा है कोई कहता हमारा बिजनेस चलना चाहिए कोई कहता हमारे मकान बनने चाहिए ये सब की बात है और इसी तरह से मनुष्य की मांगे होते होते वो गणेश की पूजन करता है यहाँ पर जो सिद्धिविनायक है उसकी भी जागरूति मैंने बहुत साल पहले की थी उसे सब लोग उसे सिद्धि विनायक के पास जाकर के हमें ये चीज दे दो हमें वो चीज दे दो मांगती है लेकिन ये सिद्धि विनायक ये चीज देने वाला नहीं है ये वस्तु देने वाला नहीं है उसके लिए तो बहुत से दुनिया में चमत्कार करने वाले बैठे हैं, जो आपको हीरे दे, दे देंगे पन्ने दे, दे देंगे और आपका सर्वस्व छीन लेकार तो स्वयं निराकार उसका कोई आकार नहीं So, सर्वप्रथम जो श्री गणेश का स्वरूप था वो निराकार। आज हम उनकी साकार में पूजा करते हैं लेकिन सहजोगियों को जाना चाहिए कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है हम क्या चाहते हैं उसकी पूर्ति हमने की है फुलफिल्ड अवर डेस्टिनी इसलिए सहयोग में आए इसलिए आए कि हमारी तंदरुस्ती ठीक हो जाए हमारा बिजनेस ठीक हो जाए और हमें बड़ी मान्यता मिले हम इलेक्शन में जीत जाएं यह तो सभी मानते हैं इसमें कौन सी विशेषता है लेकिन सहयोगियों को ये सोचा चाहिए कि आज जो हम एक नए स्तर पे उठ खड़े हुए हैं एक नए मंजिल पर खड़े हुए हैं तो इससे हमें क्या पाने का है और हमारी क्या इच्छा है यही बात आती है जिस गणेश को आप पूछते हैं आज साकार में उसे निराकार में प्राप्त करना है उसको अपने अंदर प्राप्त करना है अपने अंदर विराजना है ये नहीं कि गए उनको फूल चढ़ाए तो सभी करते उनको फूल चढ़ा दिया उनकी पूजा कर ली माँ की भी पूजा हो गई गौरी की भी पूजा हो गई लेकिन उनकी शक्ति आपके अंदर आप संग्रहित कर सकते हैं उसका आप परिणाम दे सकते हैं आप उसे अपने चित्त को अपने मन को बुद्धि को वाणी को भी शुद्ध कर सकते हैं और उसके अलावा दूसरों को भी ये शुद्धि दे सकते हैं ये गणेशी के जैसा आपको हमने बनाया हमने आपको आत्म साक्षात् जिस तरह से गणेश को बनाया गया उसी प्रकार आपको बनाया उसमें कोई फर्क नहीं एक ही तरह से एक ही ढंग से बनाया लेकिन कहा गणेश तो जब आप गणेश की पूजा करते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि हमें निराकार क्यों रुकना है निराकार से एक आकार हम तो के पीछे में दौड़ते अभी एक साथ कोई पूरी मिली के सहयोगी पूना में आकर के मुझे कहने लगे कि मेरी तो वो भी कृष्ण पूजा भी गई क्योंकि तो तो मैं पूना नहीं आ सका और ये भी पूजा गई मैंने कहा ये क्यों गई पहले मैं असल में मैं वहां से गणपति लेकर के आता हूँ अपने भाई के यहाँ और हमारे तीन का उत्सव होता तो गणपति लेके मैं यहाँ आया और वहां की तो पूजा मेरी मिस हो गई मैंने अभी तक अज्ञान वहीं के वहां बैठा हुआ यहाँ की पूजा मिस करके आप गणपति यहाँ से दस पंद्रह रूपये का खरीद करके ले गए यानी गणपति को खरीदा भी जाता आप हमें नहीं खरीद पर गणपति को तो आप खरीद सकते हैं और फिर जो गणपति के नाम पे जो धंधे कराए हैं इसीलिए पुणे में आजकल बरसात हो रही है इससे गणपति के वो मार्ग ही बंद हो जाए और तब तक बरसात होनी चाहिए जब तक गणपति विसर्जित नहीं हो जाए विसर्जन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए वही बीमार विसर्जित हो जाएंगे वहां के गणपति के मैंने जो कुछ सुने में तो एकदम आवाज नहीं गई की श्री गणपति को बिठाया है और उनके सामने शराब पीते हैं, वहां बैठ के शराब पीते हैं, गंदे गंदे गाने गाते हैं उसके आगे गंदे गंदे नृत्य करते हैं और सब गंदी तरह की औरतें वहां जमी रहती हैं, और सब तरह के धंधे करते हैं यह गणपति की बना होगी अब एक के मार्ग लोकमान्य तिलक ने बताया था कि इसको गणपति को सामाजिक बना दीजिए और सामाजिकता में जो है आपके सामने एक चीज ऐसी रहेगी जिसके सामने आप बड़े बड़े ऐसे संगीत के या व्याख्यान मालाओं के इस तरह के आप कार्यक्रम बनाए जिससे लोगों में एक तरह की जागरण हो जाए ये तो अच्छे बड़े लोगों को खराब के रास्ते खराबी के रास्ते पर ले जाने की पूरी व्यवस्था ऐसे गणपतियों ने की है और जितना बड़ा गणपति उतना ही वहा पाप जाना और ऐसे गणपति के सामने पाप करने से वो कोई छोड़ेगा वो इन लोगों को छोड़ने वाला नहीं अब जब तक हम बैठे हैं ठीक है लेकिन बाद में वो ठिकाना नहीं होने वाला क्योंकि तो वो जानते हैं कहाँ कहाँ काम करना है और कहाँ मेहनत करनी है और मुझे यही डर लगता है कि होने क्या वाला है पुण्यपटनम जिसे कहते हैं ऐसे पुणे शहर में एक तो वैसे एक राक्षस बैठा हुआ है और भी बहुत सारे वाह इकट्ठे हुए हैं उसके अलावा ये जो गणपति के नाम पर अनाचार शुरू कर दिया है इसे क्या कहा जाए क्योंकि परमात्मा से इनका संबंध नहीं गणपति की पूजा कराना अच्छा गणपति जी बैठ जाए आप तो बैठे हुए हैं हमने आपको करीब के लाया तो आ, आप तो हमारे हाथ में आप गणपति को बिठा दीजिए उनके सामने जो भी वो करे वो करेगा या तो मिट्टी है हम तो खरीद के लाए बाजार से और फिर हमारे हाथ में जब चाय विसर्जित कर दे इस मनुष्य के अहंकार ने उसे इतने ऋचितक उतार दिया है कि वो भगवान के नाम पर हर तरह की बुराइयां कर ऐसे तो आप देख ही रहे हैं कि हर मंदिर में आप जाइए तो वहां पर देवियों के मंदिरों में भूतना चाहते हैं बिल्कुल बेशर्म जैसे उनको कुछ मालूम नहीं कि क्या आप बता सकती है आज हम बहुत धर्म धर्म करके घूम रहे हैं। लेकिन धर्म का जो हाल है उधर तो किसी को जान नहीं अब धर्म को आप राजकारण में लाने से फायदा क्या जब धर्म ही नहीं धर्म हरेक धर्म में एक धर्म में बात हो तो आदमी बात करे की ये खराब है कि वो खराब है हर धर्म इस तरह से चल पड़ा है So, गणपति को जब आप लोग पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए आप सहयोगी हैं आप योगी जन ऋषि पंचमी ऋषि और बड़े बड़े महान लोगों को भी जो मिला नहीं वो आपको आज साधारण सर्वतौर पर मिला सबको मिला रास्ते पर लिया सब कुछ पा लिया लेकिन जब हम कोई बात कहते हैं तो आप लोग अपने तरफ कभी नहीं देखते आप सोचते हैं ये मैं किसी और को कह रही हूं ये नहीं सोचते हैं कि हम भी उसी में से हमारी दृष्टि कहाँ है हम क्या सोचते हैं माता जी देखिये ये देखिए मैं घर ले रहा हूं इसको आप आशीर्वाद दे दीजिए अरे भाई तुम हो तो आशीर्वादित तो होना ही हुआ अच्छा नहीं माता तो देखिये मेरी चाबी जो है मोटर की उसको आप आशीर्वाद दीजिए तो चाबी लिए खड़े मैं तो ऐसा बात होगा कि दूंगी की गाड़ी चलेगी भी और फिर जबरदस्ती करना आप मेरे घर आओ मेरे घर नहीं आओगे तो ये होगा और वहां जाकर के सुनेंगे क्या कि मेरा बिजनेस ऐसा है मेरा ऐसा है मेरा वैसा है मेरा ये सहयोगियों के लक्षण नहीं है सहयोग जो करते हैं उनको याद रखना चाहिए कि हमें निराकार करना यानी आप निराकार नहीं होने वाले साकार में रहते हुए निराकार के आप पूरी तरह से माध्यम बनने वाले हैं आपसे तो अच्छे रेडियो है जिसको रेडियो बना दिया अगर सब किसी को रेडियो बनाए तो उसने अपने हाथ से रेडियो बनाया और उसको जब कनेक्शन किया उसमें से संगीत सुनाई देता कोई रेडियो धूल तो नहीं फेंकता तो सर्वप्रथम हमारे अंदर गणेश जी को हमें जगाना है सिर्फ पूजा मात्र नहीं लेकिन उसे अगर जगाना है तो सर्वप्रथम हमें देखना चाहिए कि हमें शुद्ध होना है हमारे अंदर शुद्धता है चाहिए सो सबसे पहले शुद्धता है कि हमारे जो मौलिक बातें हैं उसके और ध्यान देना आजकल के सिनेमा और आजकल की सब चीजें आने से हमारी आंखें तक खराब होती है और वो अबोधिता वो निश्चल और निर्वाज्य प्यार संसार से मिट गया है कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कोई प्यार कर सकता और इस उधेड़ बुन में मनुष्य रहता है कि किस तरह से हम इस कार्य को ऐसा करें कि जो सहयोग भी चलता रहे और हमारी लिए द्वंद भी चलते रहे जैसे कल एक देवी जी आज मुझे लगी कि, कि मेरे पति एक दूसरी औरत के पीछे पागल मैंने कहा उसको छोड़ो नहीं कह वो तो कहे मैं परम सहयोग मुझे कैबल मिल गया और माता जी से संबंध मेरा और है और ये संबंध मेरा है मगर के ऊपर चढ़ के आप नाव में नहीं उतर सकते और जो लोग इस तरह के कामों में और इस चीज में अभी भी उलझ हैं उनको उचित है कि वो सहयोग छोड़ के और हमें रिहाई दे और अपने से छुट्टी पाए तो उनका जो होना है वो तो होगा ही लेकिन सहयोग में बदनाम होगा अभी भी इस तरह से उलझता है तो समझ लेना चाहिए कहते हैं कि बिल्कुल ही बुनियादी चीज़, आपने नहीं पाए हैं गणेश जी के बेसिक्स महाराष्ट्र में ये चीज कुछ अकल कम है लोगों को औरतों के पीछे भागना कुछ समझ नहीं आता कुछ अजीब चीज मानी जाती है यहाँ कुछ बस अपने यही कहीं किसी से शादी हो जाए चलो वही अपनी बीबी हो गई इस तरह से वो आ जाता है यहाँ पे औरतों का पागलपन नहीं है पर मैंने सुना कि साउथ इंडिया में भी बहुत है एक कोई राजा थे उनके सुनते हैं कि बारह हजार पत्नी आती आश्चर्य की बात और उनमें से कुछ तो पैदल चलती थी बिचारी कुछ पालकी में चलती थी कुछ घोड़े पर कुछ हाथी पर फिर उनको ये इच्छा हुई की एक और औरत करनी चाहिए तो उन्होंने उस औरत की कोशिश करी जब उसके लिए कोशिश करी तो वो उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं आप क्या इसमें शामिल होना तो उन्होंने चढ़ाई कर दी उस वक्त एक मुसलमान राजा वहां पर था तुगलक उसने उस चढ़ाई का मुंह तोड़ जवाब दिया और वो हार गया और उसकी बारह हजार औरतें भी भाग गया उसको एक औरत कठिन गई सो हमारे सहयोगिनों को भी समझना चाहिए कि हमें किस तरह से अपनी शक्ति को अपने अंदर पूर्णतया जीवित रखना चाहिए और किस तरह से हमें अपनी वर्जिनिटी पर अपने कौमारी व्यवस्था पर अपने गौरी स्थिति पर बहुत गर्व होना चाहिए क्योंकि यही स्त्री की शक्ति है अगर यह स्त्री की शक्ति छिन जाती है तो फिर ऐसी स्त्री किसी काम की नहीं रह जाती और इसीलिए ऐसी स्त्री को कोई पूछता भी नहीं और उसे मानता भी हालांकि आजकल आप दुनिया में देखते हैं कि लोग जो है बहुसंख्य लोग बहुसंख्य ये लोग ऐसी औरतों को मानते लब है जो बिल्कुल मशहूर कहना चाहिए गंदगी से लबालब है जिनमें पवित्रता छुई भी नहीं सो ये जो बहु संख्या है ये एक ही मार्ग से जा रहे हैं अपने नर्क की ओर बहु संख्या जाएंगे और वहाँ बहु संख्यों का जो हाल होने वाला है वो मुझे आज ही दिखाई दे रहा है बहरहाल आप बहु संख्या नहीं आप अल्प संख्य है आप अल्पसंख्य और आपकी स्थिति और इसलिए जान लीजिए कि इस तरह के कामों में उलझना आपको बिल्कुल शोभा नहीं मिलती और अभी भी थोड़े थोड़े लोगों में मैं देखती तो हूँ ये तो सबसे प्रथम चीज हमें जानी चाहिए कि हमारी नैतिकता जो है कम से कम हमारी नैतिकता ठीक होनी चाहिए अब दूसरी जो चीज हिंदुस्तानियों में है खास करके जो प्रदेश में छुट्टी उनका नैतिकता का बल कम है लेकिन भौतिकता का बल वहां जबरदस्त है क्योंकि उनको बहुत भौतिक चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं भौतिक चीज उनको कोई मनोरंजक नहीं रखती पर हिन्दुस्तानियों की तो आके हर एक दुकान में जब तक तो उसका सब एडवर्टीजमेंट पड़ के वो न Ninjaame हो जाए तब तक तो उनको चैन नहीं आता हर पीछे मुड़ मुड़ के पड़ेंगे हर एडवर्टीजमेंट यहाँ क्या मिलता है वहां क्या मिलता है यहाँ क्या खरीदना वहां क्या और जब प्रदेश में भी ये जाते हैं तो बाजार ही कि में रहते बहुत शर्म और जब यहाँ के भी प्रदेश में जाते हैं जो शादी हुआ तो इसका भौतिक लोग होते हैं तो समझ में नहीं आता है, कि गणपति गणपतिपु में भी ऐसा दिखाई देता है कि लोग यानी ये कि भाई साहब हमें एक चीज मिली है लेकिन अभी तक हमें एक चीज नहीं मिली तो ये भी दे दीजिए कितना ऊंचा सब पैर की ठोकर पे होना ऊपर उठाई कि जहाँ सारी भौतिकता ठोकर थे जब तक ये शान आपके अंदर नहीं आएगी तो आप कहाँ के सहयोगी हो सकते हैं तो कहा आपको देखिए ठीक है आप जिस पोजीशन में हैं, उसके तरह से रहिए जैसे राजा जनक थे राजा थे तो राजा बन के रहते थे, तो पर सब ठोकरों पे चीजें रखते थे और जब तक आपके अंदर ये भौतिकता बनी हुई है तो आपका पहला ही जो चरण है वो मंदिर में ही नहीं आ सकता श्री गणेश ठीक है वहां है वो देना चाहती है क्योंकि इसी तरह से तो मैं जता सकती हूँ कि आपको प्यार करती है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज है बहुत प्यार शब्दों से नहीं कहा जा सकता मेरे कटाक्ष को आप समझ नहीं पाते तब हो सकता है चीजों से ही मैं जाहिर करना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ हूँ और आप मेरे साथ हैं आप मेरे बच्चे हैं लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप पागलों जैसे भौतिकता पहन लूटे रहे और कभी कभी तो इतना कमाल होता है कि किसी को कोई चीज दे भी दो तो कहते साहब ये तो चीज मैं पहनती नहीं हूं मुझे ये चीज नहीं चाहिए मुझे दूसरी चीज वैसी मैं पहनती धन्य आप अरे भाई शबरी की जिन्होंने झूठी बेर खाए विदुर के दिनों ने जाके जा साथ खाया ऐसे सब महान हमारे साथ लोग रु, हैं और आपके सामने भी हैं आपसे कोई छिपे नहीं तो फिर इस तरह की बातें करना ओछापन छोटी चीज अगर माने छोटी सी भी चीज है तो वो बहुत ऊंची समझ कर सर पे रखना ये तक अगर आपको नहीं आता है तो आपकी सारी फैशन और आपके सब सभ्य जो चीज श्री गणेश की है उसमे सबसे पहली चीज़ है कि मनुष्य को अपना चित्त स्वच्छ कर लेना चाहिए चित्त स्वच्छ करने का तरीका यह चित्त कहाँ है आपका चित्त अगर परमात्मा में है तो शुद्ध है ही आप क्योंकि चैतन्य आप में बह रहा है चित्त आपका इधर उधर है तो उस चित्त का फायदा क्या जब तक आपका चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक आप ज्ञान को प्राप्त ही नहीं कर सकते क्योंकि चित्त में ही आपका सारा चैतन्य बह रहा चित्त से ही आप जानते जिसका शुद्ध चित्त होता है सिर्फ विचार मात्र से कार्य हो सकता है ध्यान देने से ही कार्य हो सकता है और कभी कभी उसकी भी जरूरत नहीं करती जिस शक्ति को आप प्राप्त करना चाहते हैं जिससे कि आपकी अंतिम जो कुछ भी जिसे आप ये कहिए या अपना लक्ष्य है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं वो है ये चैतन्य है जिसको आप अंदर बसाना चाहते हैं जिसके अंदर ये शक्ति है कि जिस शक्ति के कारण आप अनेक कार्य कर सकते हैं उसको छोड़ करके आप क्या ये बेकार चीजों के पीछे पड़े चित्त सारा इसमें रहेगा कि सहयोग में से हम कितने रुपये पैसे कमा सकते नहीं तो क्या क्या चीज मार सकते हैं उससे जरा ऊंचे उठे तो इस पे चित्त रहेगा कि हम किस तरह से अपनी बीमारी ठीक कर ले उसके बाद और चित्त उठा तो ज्यादा से ज्यादा ये कि माँ के दर्शन होने चाहिए अब हर जगह से कभी औरंगाबाद से तो कभी आपके संगमनेर से तो कहीं से कहीं से लोग बस आ आज दिल्ली से कलकत्ते से जम गए हम जान करके मुद्दा मराठी में शब्द इसका कोई और वो को नहीं है पर्याय नहीं है। मुद्दा मुद्दा मुनाए कि सबसे लड़ाई करने का माँ के दर्शन हम दर्शन करें दर्शन तो तुम्हारे हृदय में ही हो सकते हैं अरे तुमको इतनी शक्ति देगी उसके ही दर्शन करो वो बहुत है हम तो शक्ति ही है ना हमें निराकार में तुमने प्राप्त नहीं किया है इसलिए दर्शन चाहिए बैठ करके घंटो इधर की बात उधर की बात समय बर्बाद करना क्या जरूरत शक्ति स्वरूप होने में आप स्वयं शक्ति हो सकते हैं लेकिन ये रुकावटें कब जाएंगी और कब हम समझेंगे कि हम स्वयं वो शक्ति स्वरूप हो सकते हैं और हमारे अंदर इतनी शक्तियां उसके अंदर होना चाहिए, जिसके कारण कुछ भी ना करते हुए सारा काम हो जाए लेकिन ये विचार दिमाग में नहीं आता सकता आसानी से अज्ञान नहीं है सिर्फ अज्ञान तो मैं कहूँ ठीक है सिर्फ अज्ञान ही अज्ञान ही नहीं है लालच जो जकड़े हुए और दूसरी ममता माया ये मेरा लड़का ये ये मेरा बेटा मेरी बेटी और जिस वक्त आप इसे सोचते हैं तब ये सोचना चाहिए कि हम माँ के भी तो बेटे हैं उनकी भी तो बेटी है और उनके ही हम आप बेटे हैं जो क्या मैं आने के बाद आपका जीवन बदल गया आप दूसरे खानदान में चले गए आपका घर बदल गया आपका गोत्र बदल गया आपकी जाति बदल गई आपका धर्म बदल गया आप पूरी तरह से बदल करके एक नए हो गए नए मानव हो गए हैं वो क्यों क्योंकि तो आपकी मां जो है उसने आपको जागृति दी तो आप सब पूरी तरह से बदल गए जैसे एक गणेश जी को बनाने से हमारे हजारों काम करोड़ों काम हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर पूर्णतया माँ पे ही श्रद्धा माँ के ही लिए सब पूर्णतया शरणागत होने की स्थिति है सो जब तक वो शुद्धता हमारे हृदय में नहीं आएगी जब तक हमारे मन में हम उस शुद्धता को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक वो शरणागति आएगी नहीं ये तो ऐसा ही है की जब तक आप गंगा पर नहीं जाएंगे और उसमें गगरी नहीं डुबाएंगे और गगरी के अंदर कर जगह नहीं होगी तो उसमें पानी कैसे आया so, जरूरी है कि हम अपने चित्त को शुद्ध करें और चित्त को शुद्ध करके वो शुद्ध चित्र ही हम अपने मां को दे सकते हैं अशुद्ध चीज से तो तकलीफ तकलीफी होती रहती है और जब शुद्ध चित्र होता है तो आपको आश्चर्य होता है कि आप स्वयं ही एक पुष्प की तरह महकते रहते आपको देख करके मैं भी बहुत प्रसन्न हो जाती हूँ क्या क्या मेरा बेटा खड़ा हुआ है क्या मेरी बेटी खड़ी है और सब चीजों से मुझे प्रसन्न नहीं होता कि आप बड़े अच्छे कपड़े पहन के मेरे सामने खड़े हो जाएं सूट बूट पहन के या बाल कटा के मुँह में लिपस्टिक लगा के उससे मुझे बिल्कुल प्रसन्न नहीं होती तो बेटा मुझे लगता है जा रहे अब से हट रहे इस तरह की जो आधुनिकता है उसे प्राप्त कर लेना गणेश के और से मुंह मोड़ लेना है उसकी क्या जरूरत है वो तो पुरातन है और हम भी बहुत ही पुरातन हैं। इसलिए अगर आप हमारे बेटे हैं और हमारी बेटियां हैं तो जिस संस्कृति को हम पुरातन मानते हैं उसी से आपको चलना होगा और रहना होगा और इसका नजारा बहुत खराब दिखाई देता है बाहर लोग बात सबसे खुद कहते हैं जो फॉरेन के लोग हैं, जिनको कि उनके समाज में अत्यावश्यक है वो तब कहते हैं कि मा तुम परमिशन दे दो तो हम लोग सब साड़ियां पहन के घूमेंगे कुर्ते पैजामे में पहन के घूमेंगे लेकिन हमारे यहाँ उल्टा तो जो गणेश की संस्कृति है की इस संस्कृति की अंतरतम जो स्थायी भाव है वो है सौंदर्य अब आप देखिए ऐसे तो वो बहुत मोटे हैं उनके तोंद इतने बड़े हैं महाकाय हैं गणेश इतने मोटे दिखाई देते लेकिन उनका सौंदर्य क्या है किस चीज का आकर्षण है लोकमान्य तिलक ने क्यों गणेश की मूर्ति को दिखा ऐसे तो महाराष्ट्र में विठल विठले लोग करते रहते हैं सुबह से शाम तक वहां से विठल भी उठ गए यहाँ तो विठल की बीमारी है सबको तम्बा फूखा लेकिन क्यों लोकमान्य तीरथ ने श्री गणेश को ही और क्यों वही सारे सृष्टि की इतनी भी सुंदरता है उसे बनाते उनका कौन सा स्थाई भाव है जिसके बगैर श्री राम श्री कृष्ण ईसा मसीह या बुद्ध या कोई भी नहीं सौंदर्य में कर सकते थे वो कौन सा उनके अंदर भाव था उनके अंदर वही बाल्य स्वभाव एक बालक का स्वभाव इसमें पूरा इनोसेंस इनोसेंस पूरा, अब यही चीज जो है सबसे मोहक और सुंदर होती है न कि आपकी चालाकी और आपका बनना ठन्ना ये कोई मोहकता ये तो दो क्षण की बात है एक मुंह पे लोग अच्छा बोलेंगे पीठ पीछे बुरा कहेंगे लेकिन जो अबोधिता श्री गणेश की है वही सारे सौंदर्य की सृष्टि सारे संसार में तो सारे सृष्टि का जो रूप है वो श्री गणेश की कारवाई है। उनकी जो बालिश बातें हैं श्री कृष्ण का भी वर्णन वही सबसे अच्छा लगता है जो सूर्दास ने किया है इत्थु चलते थे ऐसे पैर से पैंजम के बचते थे गिर जाते थे और आश्चर्य की बात है कि वो शीशे में अपना स्वरूप देखकर के बड़े खुश होते थे हालांकि वो विश्व के करता है जहां उन्होंने अपनी मुँह को अपने आ, को खोल करके और सारे विश्व का दर्शन कराया और बच्चों जैसी जो बातें करते थे श्री राम के लिए भी यही कहासा मसीह के बारे में लोगों ने उसका बचपन बताया नहीं लेकिन उनका बचपन श्री गणेश के रूप में आप जान सकते हैं और इसीलिए जहां जहां बचपन का लोगों ने उल्लेख नहीं किया तो बड़ी भारी गलती कर गए क्योंकि ऐसे लोगों में आनंद उल्लास नहीं होता रोने धोने का धर्म बन गया जैसे आप देखते हैं कि जैनियों में है रोने धोने का धर्म बुद्धियों बुद्ध मार्गियों में रोने धोने का है मुसलमान लोग रोने धोने का बाप रे बाप उनका तो भगवान ने बचाया और ईसाइयों का तो बहुत ही रोने धोने का ईसा मसीह ने सबके लिए अपने को पे टांग लिया और सब पापों को मांग ली एक बार अब आपको आश्चर्य तो टांग नहीं सकते तो खुद ही टंग लेते हैं और बड़े प्रोसेसन के साथ वो टंगा हुआ आदमी सब दूर घुमाए जाते बताइए इस तरह के तमाशे करने से क्या आप ईसा मसीह को प्राप्त कर सकते है सो जो आनंद है उस आनंद के प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम आपको गणेश जी जैसे होना चाहिए उसके और कौन ध्यान देता है आज पूजा के बाद भी क्या आप सोचेगा कि माने हमसे बताया कि हमें गणेश जी जैसे अबोध होना चाहिए चलो कोई आपको ठग भी नहीं हमें भी बहुत लोग कहते हैं कि माँ बहुत सीधी है आप बहुत बोलिया आपको लोग ठग लेते हैं मुझे ठगने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ लेकिन मैं अपनी माया में उनको जरूर दिखाती हूँ थोड़ी देर मुझे ठगो इससे मैं जानू तो कि तुम कैसे ठगो, नहीं तो मैं जानूंगी कैसे कि ठगी क्या होती है क्योंकि मुझे तो मालूम है नहीं ठगी चीज क्या होती है जब ये मुझे ठगते हैं तब मुझे पता रहता है की ये ठग है और ये ठगी होती है फिर उधर चित्त देने से वो ठग भी खत्म हो जाता और ठगी भी खत्म तो जरूरी है कि मनुष्य को उस भोले पर स्वीकार्य करना शंकर के लिए भी यही कहा जाता है कि वो उनमें भोलापन कौन सी ऐसी देवता है जिसमें भोलापन नहीं देवी के लिए कहते हैं कि जिस वक्त उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने सारी सृष्टि का संहार करने का विचार कर, कर दिया बिल्कुल दंगा तब सब लोग ने हा कार मच गया कि जब माँ ही बिगड़ गई तो अब क्या होगा हमारा और सबको लगा कि अब तो हम सर्वनाश हमेशा के लिए हो जाएगा और फिर से सृष्टि की रचना ही नहीं उस वक्त शंकर जी को एक बात सूझी उ डाल दिया पहले की तोड़ना है तो किसी बच्चे को तोड़ो कितनी बड़ी जीव उनकी निकल आई बाप नहीं मैं अपने बच्चे को ही बिटा रहे ये बच्चों की तरफ से जो हमारे लिए एक तरह से प्यार आह्लाद एकता और जो जिसे हम कहते हैं एकाग्रता सम्रता ये प्राप्त सबने कहा है कि बच्चों के कारण दुनिया एक हो जाती है जब एक बच्चे पे आफत आती तो सब माँ बाप की आंखें उस बच्चे की और दौड़ती की बच्चे को बचा क्योंकि हम लोग विश्वव्यापी है एक तरह से कि जो विश्वव्यापी सबसे बड़ी चीज है कि बच्चों को पनपने देना चाहिए ये विश्वव्यापी शक्ति है और इसका एहसास इसका अनुभव हम सब के अंदर है इसलिए ईसा मसीह ने कहा कि तुमको अगर परमात्मा के साम्राज्य में जाना है तो छोटे बच्चों जैसे तुम्हें होना चाहिए यही गणेश की पूजा है जहाँ की आप में वो अवोधिता और उनका सहज नृत्य जो है सहज झगड़ा जो है सहज बातें जो है कितनी सुंदर उसके हर एक जगह आपको दर्शन होते हैं और आप देखते हैं पर उसमें अगर आपके अंदर ममत्व आ जाए बच्चे में बिल्कुल ममत्व नहीं होता आ जाएगा वो हर चीज को खेल बना आप उनको एयरपोर्ट पे ले जाइए वहाँ पर ढूंढ लेंगे कूदने का हिसाब या दौड़ने का हिसाब या कुछ न कुछ खेल बना लेते हर चीज उनके लिए दिला और फिर उसे छोड़ भी देते उससे अटैचमेंट नहीं उसके साथ जुटापन नहीं है कि ये खेल मेरा है जब ये हो जाता है तो सोचना चाहिए की बच्चा जो है इसमें अभी बहुत बच्चापन नहीं रहा जो बच्चा होगा वो तुमको चाहिए वो तो तीन बार लाख खेल रहा है, छोड़ के भाग जाएगा दूसरा उसको किसी के प्रति ये नहीं लगता है कि हमें चिपकना चाहिए या कुछ रहना चाहिए वो जो गोलापन है उस गोलापन में जो एक चीज की न्यूनता है जो आप में पूरी हो गई है कि उनको कोई ज्ञान नहीं बगैर ज्ञान के बोलापन लेकिन आपने ज्ञान को पाया है और उसका सरताज आपका बोला पड़ा इतने बड़े ज्ञान को प्राप्त करके भी अगर हमसे उस चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती उस गणेश की श्रद्धा और उसकी समर्पण शक्ति को हम का प्राप्त नहीं कर सकते तो बाकी सब करना तो व्यर्थी है एक तरह से मेरे ख्याल से बिल्कुल ये कुछ मशीन की बात का मंत्र कहना ले गणेश के ये क्या मैं तो सोचती हूँ की हर एक पूजा में इतने बार हम गणेश को पूछते हैं और कहते हैं ठीक है उनका मंत्र जरूर कहा करिए लेकिन मेरे ख्याल से गौरी की पूजा नहीं ठीक रहे वो चालना देती है वो कुंडली नहीं है वो आपको उठाती है गणेश को आप साकार ही में देख सकते हैं अभी निराकार में देख नहीं पाते हैं। क्योंकि अभी तक आपने गौरी का संचालन नहीं किया और गौरी का आश्रा नहीं दिया आप सिर्फ गणेश को देखना चाहते आज गौरी का ही ऐसा कुछ इतफाक है कि सहयोग में हमेशा सहूलियत से पूजा होती है ये नहीं मुहूर्त पे नहीं कुछ भी हो सहूलियत होनी चाहिए अभी संडे का रोज होना चाहिए नहीं तो सबको ये नहीं और संडे के रोज में भी वो टाइम होना चाहिए जब सिनेमा नहीं <laughs> मैंने आज तक कोई संडे को सिनेमा ही नहीं देखा और समझ भी नहीं आता कि मुझे उसमें सिनेमा होता है कि नहीं होता है संडे को सिनेमा होता है इसलिए पूजा सवेरे ही रखना अच्छा मां जल्दी आप खत्म करना क्योंकि उधर सिनेमा का टाइम हो है यह अगर हमारी स्थिति है तो क्या फायदा है गणेश जी की पूजा करना अगर हमारा चित्त ऐसी ही चीजों में उलझा हुआ है तो आप लोग ये समझ लीजिए कि इसका कोई इलाज हम नहीं कर सकते इसका कोई इलाज सो चित्त को जो है हर समय आपको देखते रहना चाहिए कि इसमें कौन से विचार खड़े हो रहे हैं। इस पर नामदेव ने कहा हुआ है कि जैसे एक छोटा बच्चा हाथ में पतंग की डोरी लिए हुए सबसे बात कर रहा है खेल रहा है और हंस रहा है मजाक कर रहा है लेकिन उसका चित्त पूरा उस पतंग की ओर है उसी प्रकार एक योगी जन को अपना चित्त पूरा उस पतंग पे रखना चाहिए अपनी आत्मा की नहीं तो ये सारी शक्तियां जो दी भी है उनकी कोई पूर्ति नहीं हो सकती उसका कोई प्रादुर्भाव हो नहीं सकता कोई स्पोर्ट नहीं हो सकता लोग बहुत से पूछते हैं कि माँ क्यों ऐसा होता है जैसे कि आप जानते हैं कि कोई सी भी स्पुटनिक जैसी चीजें जो कि आकाश में और अंतराल में जो फेंकी जाती है उसका तरीका यही है की जब एक के अंदर एक बिठाए जाते हैं और जब एक पहला एक हद हाँ तक पहुंचता है तो उसमें एकदम स्फोट होकर दूसरे को ढकेला देता है फिर दूसरा वाला फिर स्फोट होता है उससे दूसरा ढकेला जाता है इससे एक्सलरेट होती है उसकी शक्तियां माने उसमें एकदम बढ़ावा ऐसा स्फोट हमारे अंदर क्यों नहीं होता क्योंकि अभी भी हम हाँ दस पैसे में खरीदे जाने वाले गणपति जैसे ही है इस वजह से अगर असली गणपति हो उसका स्फोट होना चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि एक एक आदमी क्या कमाल का वैसा नहीं होता है हम अपने ही चीजों में उल्टे रहते हैं अपनी बातों में अपने ही बारे में सोचते हैं और हर समय सोचते हैं कि इसमें हमारा क्या लाभ है सहज में आने असल में पूरा ही लाभ पूरा ही लाभ क्योंकि जिस वक्त आप अपने सिंहासन पर बैठ गए तो पूरा राज आपका ही है लेकिन आप सिंहासन पर न बैठते हुए हर दरवाजे जाके भीख मांगेंगे तो आप तो भिकारी ही है आपको से फायदा क्या और सिंहासन पर बैठ करके पैसा दे दो तो इस चीज का क्या हर्थ है गणेश की शक्ति घर अपने अंदर जागृत करनी है तो सबसे प्रथम जानना चाहिए कि हमें निराकार की ओर चित्त देना चाहिए चैतन्य की ओर देना चाहिए और चैतन्य जो हमारे अंदर से बह रहा है उसको देखना चाहिए जिनका चैतन्य दूषित है वो यही कहेगा मुझे भूत लग गया क्यों लगा गणेश को कभी भूत नहीं लगता। तुमको तो अपने शरीर में मैंने स्थान दे दिया ऐसा तो किसी नहीं क्या होगा और मैं तकलीफे उठाती हूँ आपकी सफाई के लिए लेकिन आप लोग आपकी सफाई क्यों नहीं कर सकते और आगे लोग कहेंगे माँ मेरा आज्ञा पकड़ गया मुझे अहंकार होगा क्यों हुआ करने वाला परमात्मा है फिर आपका अहंकार क्यों उसकी वजह यह है कि अपने दोषों को नहीं देखते दूसरों में डाल देते हैं और कह देते हैं कि ये तुम्हारा काम और ये तु, तुम्हारी वजह से उसके उल्टे श्री गणेश उनको पता पर चल जाए और मेरी गर नजर उन नहीं हो तो सब सबको ठिकाने लगा दें मैं आपसे बता इतने वो माहिर होशियार सतर्क है दक्ष है, वो जानते हैं कि कहाँ पर कौन बैठा है कैसे मुझे भी ये सब मालूम है ये नहीं कि मुझे नहीं मालूम लेकिन मैं सुरक्षित रखना चाहती हूँ आपको लेकिन वो नहीं वो कहते ऐसे बेकार लोगों को क्यों माँ के पीछे लगाना वो तो ऐसे ही ठिकाना कर दें लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मुझे समझ नहीं आता अब भी की यह सब होने के बाद आपकी वाणी शुद्ध नहीं वाणी में बहुत लोग गालियां देते हैं अभी भी सहयोग में चीखते हैं चिल्लाते हैं जोर से बोलते हैं उसमें प्रेम माधुर्य कुछ है ही नहीं उसका मतलब आपकी वाणी भी शुद्ध नहीं और ऊपर से गांधीता इसे कहना चाहिए कि ढोंग करना ऐसा दिखाना कि हम बड़े मुस्कुरा रहे हैं हम बड़े हंस रहे हैं बहुत ही खुश हो रहे हैं और अंदर से तो मैं देख रही क्या हृदय ही सच वो जो असली आनंद का गंभीर्य उसकी चमक ही और होती है और हमसे तो छिप नहीं सकती वो आप कुछ भी पोत के है, आप पहचान जाएंगे आप कितने गहरे पानी में लेकिन वो किस है? हम भी आपको क्यों परखते हैं किस वजह से परखते हैं इतनी मेहनत क्यों करते हैं वजह ये चाहते हैं कि आप लोग सब चमक जाएं। लेकिन जब तक आपके मन में अपना हित ना आए जब तक आप अपने अंतिम लक्ष्य को पूर्ति की तरफ ध्यान न दे और फालतू चीजों में मुझे रहेंगे और उसी से मुझे तंग करते रहेंगे मुझसे लोग आर्ग्यू करते हैं माँ हम आपकी इतनी पूजा करते तो भी ऐसे कैसे तो आपके अंदर कोई दोष नहीं आप संपूर्ण हैं तो है कि आप लोग पार होगा इस तरह की जब हम बातें सोचते हैं तब हमारा चित्र उठते जाता है ऊपर की ओर और चैतन्य की ओर हमारे हाथ फैलाए हुए हैं चैतन्य हमारे अंदर बहना शुरू हो जाता है और इतना खुश होता है वो चलो मेरा स्थान यहाँ मिल गया जैसे कोई बाढ़ आ जाए इस तरह से पूरा शरीर आलू हो जाता एक दो आदमियों को आलोकित करना तो बहुत आसान चीज है लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि सामूहिकता से हम लोग इस तरह से बने क्योंकि आज उसकी जरूरत है नहीं तो सोचे कि ये समाज कहा जा रहा है एक एक चोर उचक के बैठे हुए हैं सारी दुनिया भर की परेशानियां लोगों को लगी हुई है और इसके अलावा इतनी अनैतिकता माने घोर घोर कलजुग आप अपने बच्चों को इसी में क्या चाहते हैं कि सब कर दें या आप चाहते हैं कि कोई विशेष महान कार्य के लिए आप इस संसार में आए और उस कार्य को आप करें हो गया आपको तो पैसों का प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया नौकरी का प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया और प्रॉब्लम से सॉल्व हो गए आगे क्या अभी लालच खत्म तो ही नहीं हो रही और उसके लिए भी मुझे परेशान करना हाँ समय बिल्कुल उचित करना सिर्फ मुझसे प्रश्न सहयोग पे ही करने चाहिए और कोई सा भी दूसरा प्रश्न करना गलत है और वो भी प्रश्न बेकार में जानने के लिए बहुत सारी बातें करने की जरूरत नहीं शांति में ही पूछने से अपने आप आपको तो उत्तर आ जाए नहीं तो हर बार आपको मेरा लाउड लगाना पड़ेगा की माँ इसमें क्या कहा तो और मैं आप में क्या फर्क है एक साथ मेरे पास आए कहने मुझसे भगवान बोलते मैंने कहा कैसे कहले ब्रस मैं गीता है इसे खोल लेता हूँ जो पेज खुल जाता है उस उसमें जो लिखा है उसी से मैं समझ जाता हूँ भगवान ने कहा मैं कवाबेवा वही हाल मेरा दिखता है पेज खोल दो ने क्या कहा ऐसा कहा अब ये आप के अंदर सृजन शक्ति स्वयं है आपके अंदर विचार शक्ति स्वयं है आपके अंदर वो शक्ति है जिससे आप दुनिया को चमका तब आप क्यों बार बार ये चाहते है की माँ ही इस बात पर बताए आप स्वयं इसका प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं मैंने देखा उत्तर देने के लिए सिर्फ एक मैं मेरे सामने तो सब प्रॉब्लम ही लोग लेके आते हैं उसमें ऐसा प्रॉब्लम है उसमें ऐसा प्रॉब्लम लेकिन कोई ऐसा नहीं मिलता कि नहीं इसका सलूशन है मां आप चिंता ना करें हम कर उसमें सिर्फ शक्ति का संचार होते ही वो चीज कुछ और ही हो जाती जैसे ये चीज बेकार है उसमें जैसे शक्ति का संचार हो गया आप लोग मुझे सुन रहे हैं इसी प्रकार कोई सी भी चीज जिसे हम कहते हैं कि जो व्यर्थ है उसमें शक्ति का संचार होते ही वो कमाल की हो जाए आपको अपने बच्चों से प्यार है अच्छा उनमें शक्ति का संचार करो वो बच्चे कमाल के हो जाए हो ही जाएंगे अगर आपको अपने घर से प्यार है चलो उसमें शक्ति का संचार करो मंदिर हो जाए आपकी बुद्धि में अगर कोई दोष है या आपको हर समय सवाल बहुत आप दिमाग में लाते हैं अपने उसमें शक्ति का संचार करो सब चीज का उत्तर आपके सामने आ जाएगा आपको मुझसे पूछने की जरूरत क्या शंकराचार्य आज शंकराचार्य को क्या मैंने जाके बताया था को क्या? मैंने जाके बताया था सबसे तो बड़ा ज्ञानेश्वर जी को अगर उनकी किताबें पढ़े तो आश्चर्य लगता है कभी उन्होंने मुझे साकार स्वरूप देखा नहीं, लेकिन उन्होंने उस शक्ति को मर दिया जो उन्हें देखी और उस शक्ति के स्वरूप उन्होंने क्या कैसे कहा चीजें अगर आप अभी भी इसी साकार स्वरूप से ही संतुष्ट है आगे नहीं बढ़ सकते आपको निराकार में हमें प्राप्त करना होगा जिससे कि आपके अंदर की सृजन शक्तियां बढ़ इसी को हम मानते हैं कि जो गणेश को लोग कहते हैं कि हमारे महागुरु उसकी वजह यही है कि उनकी शक्ति के संचार से हम स्वयं ही गुरु हो जाते हम कितने बार कहते हैं हम स्वयं के ही गुरु लेकिन ऐसे कितने लोग हैं मुझे नहीं दिखाते जो अपने टांगों पर खड़े हुए कह सकते हैं कि हाँ माँ ये चीज है इसका हमारे पास उत्तर है हम ही कुछ और जब वो देने लग जाते उत्तर तो ऐसे उत्तर होते हैं कि सभी दुनिया निरुत्तर हो जाए जाती क्यूंकि जो उत्तर देते हैं इतने अहंकार भरे इतने बेवकूफी के और इतने निम्न स्तर के होते हैं कि समझ में नहीं आता सहयोगी है कि कहा जाते श्रद्धा वालों को नुकसान होता है ये बात है नुकसान भी होता है और उनको सीखना पड़ता है उनको बहुत से लेस लेने पड़ते हैं समझ लीजिए लेकिन वो भी होने के बाद वो सब होने के बाद भी आप जिंदगी भर स्कूलों में ही पढ़ते रहे तो आपको नौकरी कैसे मिलेगी हर ईयर आप अगर फेल होते रहे तो आपको नौकरी मिल नहीं परमात्मा आपको क्यों अपना नौकर बनाएगा? क्योंकि आप कहते हैं प्रभु तुम मुझे अपना माध्यम बना लो भाई वो भी तो सोचते हैं कि माध्यम किसे बनाया जाए ऐसे डिफेक्टिव लोगों को क्या जरूरत है माध्यम बना करके हर बार आफत हो उनकी गाड़ी नहीं चल सकती हम उनके माध्यम बनने के लिए हमारे अंदर सारी शक्तियां हैं हमारे अंदर जागृति है हम उसके बारे में जितना जानते हैं कोई भी नहीं जानता था के बारे में किसी ने लिखा तक नहीं वो तक हम जानते हैं सारी चीज आज हमारे सामने पुस्तक के जैसे खुली हुई है लेकिन इसका मतलब नहीं कि पुस्तक को पढ़ने से हो जाएगा या मंत्र के कहने ही से आप शक्तिशाली नहीं हो सकते मंत्र का जो स्थाई भाव पवित्रता है और उसकी फेक जिसे कहते हैं कि कहा नजर है जब तक दोनों चीज में सामंजस्य नहीं आ जाए जैसे की हाथ में पतंग हो और उड़ान उसके ऊपर हो इसी प्रकार जब तक आपके जीवन में ना हो कि हमारी उड़ान का बहुत से लोग हैं जरूरत है मांड रेशन का इसका कोई मैं लिख के दे सकती हूं गारंटी और दूसरी मरतबा गए वहां किसी को साधा एक क्रोध जिस आदमी को कंट्रोल नहीं हो सकता वो क्या सहयोग करे कृष्ण क्रोध को सबसे पहले करने किया सबसे बुरा बताया क्रोधा भी जाए सबसे खराब चीज सम्मोहन लाने वाली चीज सो so, हमारे अंदर जो गणेश की शक्ति है उसे जागरूक करने में सोचना चाहिए हमें पवित्र और पवित्रता में उनका सौंदर्य स्वरूप जो भोला स्वरूप घोषना नहीं फिर वो कहेंगे ठीक है हम गणेश है हम हाथ में परश लेके जिसको उसको मार के तो। वो शक्ति आपके पास नहीं वो परश आपके हाथ आप में नहीं है वो जिस दिन आपके हाथ में आएगी तो आपके हाथ में परश दिया जाएगा अभी जिससे आप मार रहे हैं वो आप ही का भूत आपको मार रहा है आप भूत हैं जब चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं और गुस्सा कर रहे हैं दूसरों को मार रहे हैं ये गणेश शक्ति से क्योंकि आपको पता ही नहीं आप किस पे चिल्ला रहे हैं क्यों चिल्ला रहे है क्या कर रहे हैं ये जिस आदमी का इस तरह से दिमाग खराब है उसे सहयोग में छोड़ के पागल खाने में चला जाना चाहिए उसका स्थान यहाँ पर नहीं जो आज का भाषण है उसमें धार है उसी परस की समझ लीजिए आप हमें तो ये अधिकार आपको अधिकार नहीं कि आप इस परस को वहां दुनिया भर में घुमाते फिरे अपनी नाक काट लीजिएगा अपनी कान काट लीजिएगा किसी को आप काट नहीं सकते सहयोग में जो भी आदमी ऐसा होता है उस पर दुनिया थूकती है हंसती है मजाक करती पीछे उसकी निंदा करती है। और ऐसे लोग सहयोग से बहुत जल्दी घाट उतर जाते हैं अपनी वाणी अत्यंत सुंदर स्वच्छ होनी चाहिए अच्छी होनी चाहिए मधुर होनी चाहिए पर उसके पीछे में छल कपट नहीं होना चाहिए जैसे बिजनेस वाले भाई बहुत अच्छे आप आइए पान खाइये फलाना खाइए और जेब खाली करके जाइए रिदे, बात हृदय से कहनी चाहिए और जब हृदय से बात कही जाती है तो बड़ी गुणग्राही होती क्योंकि हृदय जो है यही सब चीज को समाता है, वही चीज हमेशा के लिए सनातन हो जाती बाकी चीजें ऊपरी ऊपरी बुद्धि की चीज ऊपरी ऊपरी रह जाती लेकिन जो चीज हृदय को छू जाती है जो हृदय स्पर्शी है वही चीज हृदय में बैठ जाती इस चीज की आप गांठ बांध के रखेंगे श्री गणेश का स्थान है तो मूलाधार पे पर जब वो अपने हृदय में आ जाता है तभी वो आत्मा स्वरूप होकर के चैतन्य में होता है। आत्मा जो है वही श्री गणेश और वही श्री गणेश जब हमारे हृदय से प्रकाश देता है वही वो फिर चैतन्य जिसने श्री गणेश को अपने हृदय में बिठा लिया उसके लिए फिर कुछ कहने की जरूरत उसको कहते हैं कि हर समय मेरा आनंद में डूबा रहता उसे और चीजों की खबर ही नहीं होती न परवाह रहती है और सब उसके पैर के वो जानता भी नहीं सोचता भी नहीं सारे काम अपने आप होते रहते अनुभव सिद्ध है ये मैं बात ऐसी वैसे नहीं कह रही हूँ ये अनुभव सिद्ध है आप लोग जानते मेरे बारे में जानते हैं आपके बारे में क्यों नहीं होना चाहिए अभी तो हम ही आपके लिए विद्धि सिद्धि बने आपके पीछे पीछे घूम रहा है सबका समय होता है आपको भी अपने मंजिल को छोड़ करके दूसरी ओर मुड़ाना नहीं चाहिए अपनी नजर उन्नत करके उस ओर जाना चाहिए जहां आपको जाना है और जिसे आपको प्राप्त करना है यह ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं था और जो हो रहा है उसको अगर आप जाएंगे तो इसमें दोष हमारा नहीं और इसकी सजा हमें देने की जरूरत ही नहीं श्री गणेश बैठे ही वहां परस लेकर इसलिए अपनी और अपने अंदर वो गांधी श्री गणेश की जो शक्ति उस गांीर्य से लिया अपने अंदर वो आनंद का गंभीर्य आनंद एक सागर जैसे गंभीर जैसे ऐसे गंभीर आत्मा को देखते ही मनुष्य पुलपित हो जाए आनंद से फिर तो आप ही के दर्शन से काम हो जाएगा मेरी तकलीफें बहुत कम हो जाएगी तो वो स्थिति पड़ेगी और आज यही एक निश्चय करके आप पूजा करें कि वही हम स्थिति लाने वाले हैं और आज विशेषकर गौरी की पूजा कुंडलिनी की पूजा जो हमें शक्ति चालना देती है जो गणेश को ही वो शक्ति देती है जिसके कारण वो चलायमान है और अब निराकार स्थिति से साकार आकर के और आप लोगों के साकार स्वरूप से ही वो आपको निराकार में उतार सकते हैं वही वो गौरी तो हम शक्ति के पुजारी है और जो शक्तिशाली नहीं है निशक्त है जो अपनी शक्ति की पूजा नहीं करता और जो अपने अंदर वो शक्ति को जगाता नहीं और उसमें रमान नहीं होता और उसका प्राश नहीं देता है उसके लिए अपने को सहजोगी कहना व्यर्थ ऐसे तो बहुत से बंदर और गधे मिल सकते हैं जिनपे मैं लेबल लगा दू सहगी सहजोगी सहज गाड़वी सहज फलारे उस क्या हो जाएंगे तो ये लेबल लगाने की बात नहीं है अंदर की बात है अंतत्व की हृदय की बात है इसको हृदय से प्राप्त करना चाहिए हृदय में उतरना चाहिए और जितनी भी समाज में राजकारण में बाह्य में बाहरी बातें हैं उनको अपने अंदर नहीं गुस्सा देना चाहिए क्योंकि तो सब लोग ऐसा करते हैं इसलिए हम भी ऐसा करते हैं ये सहयोग है इसमें आपकी अपना व्यक्तित्व है ये नहीं कि अपनी इंडिविजुअलिटी है व्यक्तिगत नहीं है व्यक्तित्व है हमारी पर्सनैलिटी है हम सहयोगी है हम क्यों लोग दुनिया करती है इसके हम क्यों करें? हम इसे नहीं करने वाले जब तक आप लोग इस हिम्मत के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे सहज हो यहां पर कोई पहाड़ नहीं खड़े कर सकता कोई दलदल शायद खड़ी हो जाए तो हो जाए वहां के मनसूबे बहुत है और मेहनत भी बहुत की हमने कुछ मेहनत पर कमी नहीं की लेकिन अब चाहते हैं कि आप लोग इधर ध्यान दें और अपने को समाधान में रखें लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मुंह पे मुस्कुराहट लाके हम बड़े समाधानी हैं, नहीं समाधान को अंदर तौलें, क्या हम आते समाधानी हैं? आशा है आप लोग सब पूरी तरह से ध्यान करेंगे और ध्यान के ओर अपना पूरा सर्वस्व लगाएंगे तभी काम बनेगा। और जब आपके अंदर खुद ये शक्ति आ जायेंगी आप आश्चर्य करेंगे कि माँ हम तो सारे पहाड़ों से ऊंचे हो गए सारे पेड़ों से भी ज्यादा हरित हो गए इस पृथ्वी से भी हुशाल हो गए जैसे तुकार ने कहा था कि मैं तो दिखने में छोटा हूँ लेकिन आकाश कितना बड़ा हूँ ये जब तक आपके अंदर नहीं होता तो फायदा क्या सहयोग में आने से आज की बातों पर आप कृपया ध्यान दे और उधर चित्र करें और पूरे मन से आज यही पूजा करें श्री गणेश की हम गौरी माँ के सहायक से उसकी आ, शक्ति के साथ उस निराकार में उठे जहाँ हम पूर्णतया आनंद में रहें और हमारे रोम -रो में वो शक्ति ऐसी बहे कि लोग दुनिया में जाने की सहजोग ने क्या कमाल है अपने कमाल को पूरी तरह से हासिल कर लेना से एक्सलेंस कहते वो चीज आप में आनी चाहिए सहयोग में हमें एक्सेलेंस आया है या नहीं ये खुद आप जज करना चाहिए और हर एक आदमी कर सकता है उसको पढ़ने लिखने की किसी चीज की किताब की किसी चीज की जरूरत नहीं सिर्फ शुद्ध इच्छा की जरूरत है तो हमें अपने अंदर रखना है आशा है आज पूजा में आप लोग इसे प्राप्त करें महान शक्ति के साथ ही आप बाहर जाएंगे उसको छोड़े बगैर नहीं छोटी छोटी बातें जो भी मन में उभरे की मेरा ये ठीक हो जाना चाहिए वो सब छोड़ छाड़ के आज उसी महाशक्ति को प्राप्त करे सब अपने आप ही ठीक होने वाला है गौरी तरी गरी आज पूछा गौरी च का